महाभारत आश्वेधिक पर्व द्वादशो द्वादशोध्याय भगवान श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर को मन पर विजय करने के लिए आदेश वासुदेव वासुदेववाच देवधो जायते व्याधि शरीरों मानसस्था परस्परम तरो जन्म निर्द्वंदम नोपद्यते भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुंती नंदन दो प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं एक शारीरिक दूसरा मानसिक इन दोनों का जन्म एक दूसरे के सहयोग से होता है दोनों के पारस्परिक सहयोग के बिना इनकी उत्पत्ति संभव नहीं है शरीरे जायते निगद्यते, व्याधिर मानस तो निगत्य ते शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है उसे शारीरिक रोग कहते हैं और मन में जो व्याधि होती है वह मानसिक रोग कहलाती है शीतोष्ण च वायुश्च गुणा राज तुणा साहो स्वस्थ राजन। शीत, उष्ण और वायु ये तीन शरीर के गुण हैं यदि शरीर में इन तीनों गुणों की समानता हो तो यह स्वस्थ पुरुष का लक्षण है उष्ण बाध्यते शीतम शीतेन उष्ण बाध्यते सजस्तमस्ेती त्रै आत्म गुण स्मृत उष्ण शीत का निवारण करता है और शीत उष्ण का निवारण करता है सत्व रज और तम ये तीन अंतकरण के गुण माने गए हैं तेजा साम गुणा साम्यम चेतरास्थलक्षण तेसाम अतमो सीके विधान उपदेशते इन गुणों की समानता हो तो यह मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है इनमें से किसी एक की वृद्धि होने पर उसके निवारण का उपाय बताया जाता है हर्षेन बाध्यते शोको हर्ष शोकन बाध्यते कच्चित दुखे वर्तमान सुख से क्षति कश्चित सुखे वर्तमान हो दुख से क्षति हर्ष से शोक बाधित होता है और शोक से हर्ष कोई दुख में पड़कर सुख की याद करना चाहता है और कोई सुखे होकर दुख की याद करना चाहता है सत्म न दुखे दुख से न सुखे सुखस्मृत में क्षति कौन ते कि मन दुख भी भ्रमात्म कुंती नंदन आप तो दुखी होकर दुख की और न सुखी होकर उत्तम सुख की याद करना चाहते हैं यह दुख भ्रम के सिवा और क्या है अथवा हैम कृष्णाहम एक एकवस्त्राम मिशताम पांडव यानाम न तस्मृत मेक्षसी अथवा पार्थ आपका यह स्वभाव ही है जिससे आप आकृष्ट होते हैं पांडवों के देखते देखते एक वस्त्रधारी रजस्वला कृष्णा सभा में गति लाई गई आप उसे उस अवस्था में देखकर भी अब उसकी याद करना नहीं चाहते महारण्य निवास में क्षति आप लोगों को नगर से निकाला गया वृक्षाला पहना कर वनवास दिया गया और बड़े बड़े घोर जंगलों में रहना पड़ा इन सब बातों को आप कभी याद करना नहीं चाहते हैं क्लेसो निक्षति जटासुर से जो क्लेश उठाना पड़ा चित्र से इनके साथ जूझना पड़ा और सिंधु राज्य से जो अपमान और कष्ट प्राप्त हुआ उसका स्मरण करने की इच्छा आपको नहीं होती है। हैचके पद याज्ञ सेन्या तस्त मिथ्य पार्थ अज्ञातवास के दिनों कीचक ने जो द्रौपदी को लात मारी थी उसे भी आप नहीं याद करना चाहते हैं युद्धम उपस्थित शत्रुधम द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ जो युद्ध हुआ था वही युद्ध आपके सामने उपस्थित है इस समय आपको अकेले अपने मन के साथ युद्ध करना होगा तस्माद्योपगंत्यम युद्धा भरतर्षभ परम अव्यक्तरूप से पारमयुक्त कर्म भी भरतभूषण तो अथवा युद्ध के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए योग के द्वारा मन को वशीभूत करके आप माया से परे परब्रह्म को प्राप्त कीजिए ये कार्य न भृत्य न बंधु आत्मनिक युवतभ्यम तत् युद्धम उपस्थित मन के साथ होने वाले इस युद्ध में न तो बाणों का काम है और न सेवकों तथा बंधु बांधवों का ही इस समय इसमें इस आपको अकेले ही युद्ध करना है और वह युद्ध सामने उपस्थित है तस्मिजित युद्धे काम अवस्था गमेशती कौन तेत कृत्यो यदि इस युद्ध में आप मन को न जी सके तो पता नहीं आपकी क्या दशा होगी कुंती नंदन इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर आप कृतित्व हो जाएंगे एताम आगतिम गतिम पितृपहतामहे वृत्ते साधिराज यथोचितम समस्त प्राणियों का जो ही आवागमन होता रहता है बुद्ध से ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप दादों के ब्रताव का पालन करते हुए उचित रिश्ते राज्य का शासन कीजिए इसे श्री महाभारते आश्वेधिके परमणि अश्वमेध परमणि कृष्ण धर्म संवादे द्वादशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वेध अश्वमेध पर्व में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद विषय बारहवा अध्याय पूरा हुआ